संप्रदाय केवल एक जीवन जगत अर्थात निमित्त जगत वाह्य जगत की औपचारिकता भर रहता है अध्यात्म का कुट उसमें नहीं होता है जबकि धर्म में स्वधर्म अर्थात आत्मधर्म ही मूल और प्रधान होता है और वाह्य जगत निमित्त जगत होता है इसे हमने बहुत विस्तार से जाना है और उसी में जाना कि दो एक साथ दो धर्मों में हमें जीना होता है इसलिए दोनों की ही व्याख्या संपूर्ण सनातन धर्म में और वेद में हम पाते आ रहे हैं बाहर नैमित जगत है आप में से कोई भी चाहे तो अपने मूछ के चार बाल खुद नहीं उगा सकता वो चाहे कि ढेर सारी वनस्पतियों को बटोर के एक बच्चा बना ले वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि निमित्त जगत में ये अधिकार किसी को नहीं मिलता स्वजगत में अर्थात अंतर जगत में उसी के शरीर में भोजन रक्त के कणों में आत्म यज्ञ के द्वारा यज्ञ होकर उसे जीवन की अगली सांस धड़कन और क्षण प्रदान करता है और चार बाल नहीं उसके शरीर पर रोमी रोमते हैं उसी अन्न से तो जो स्व जगत और निमित जगत का भेद नहीं जानते उनके लिए धर्म को समझ पाना नितान्त असंभव है वो केवल वाह्य संप्रदायों के दुकानों के ठेका भर बन के रह जाते हैं अपने आप को नहीं पढ़ पाते इसे हमने बहुत विस्तार से जाना है और इसी में हमने देखा कि स्वधर्म और निमित्त धर्म दो धर्म हैं हमारे स्वजगत में अर्थात आत्मजगत में मेरा आत्मा ही घटघटवासी परमात्मा का लीला अवतार है श्री राम है मेरा मन ही दशरथ है और तन अवध है कौशल्या इस मन की जो पत्नी है यह मनोवृत्ति है प्राणी मात्र को की पीड़ाओं को सहकर भी सबको सुख देना यह कौशल्या है और आत्मतत्व की प्राप्ति इसके बिना कोई नहीं पाता सुमित्रा प्राणी मात्र के साथ मिलके रहना किसी से भेद नहीं करना एक ही ब्रह्म को सब में देखना और सतही बातों से ऊपर उठकर एकत्व में जीना ये सुमित्रा है और ये ज्ञासा मनोवृत्ति है हमारी के कई इस शरीर में जीव रूप जो शरीर है और जो जीव रूप हम सब हैं जो भस्मी से अन्न अन्न से इस मानव देह में आए हैं हम भूमि सुता जनक सुता जानकी जीव रूप भक्ति रूप हम सब जानकें भक्ति में रत मेरा भाव भरत है और राम रूपी लक्ष में योगस्थ स्थिर हो गया मेरा अंतर भाव लक्ष्मण है और असत्य ज्ञान झूठ और असत्य जगत को बाहर ही बाहर नष्ट करने की मनोवृत्ति रिपु सुधन शत्रुघन है इतने पात्र हम में हैं और ये हमारी पात्रता है में, इसे अच्छे से स्वीकारना होगा क्योंकि अभी बार बार आप कहते हैं स्वामी जी हम ध्यान करते हैं तो भगवान का ही रूप नहीं दिखता बाकी सब दिखते हैं हमने कहा क्यों क्योंकि तुम अभी भी सड़ी सांप्रदायिक सतई सोच जीते हो तुम चाहो भी कि तुम्हारा ध्यान लग जाए तो कभी नहीं लगेगा जब सब में सब देख रहे हो अंतर जगत का तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है तो आंख मूंद की क्या देखोगे क्या पाओगे तुम विचार करो क्या पाएंगे हम सारा संसार आराध्य ही नहीं मिलेंगे जब हम कहते हैं सब में ईश्वर देखो तो कहने लगे स्वामी जी तब तो हम लूट जाएंगे हमने कहा नहीं तभी तो तुम आबाद होगे, लूट तो तुम्हारी उम्र अब रही जिसको बड़ी चौधराहट बनाए बैठी लेकिन आख के अंधे को भी दिखलाया जा सकता है समझाया जा सकता है जो मन के अंधे हैं और जिन्होंने दंभ की पट्टियां बांध रखी हैं, उन्हें कोई कैसे बढ़ा सकता है यदि विधाता उन्हें सौ बरस उम्र के और भी दे दे तो भी वो वही कर रहे हैं जो वो करेंगे वो कभी हरि की राह नहीं जाना चाहेंगे और जो अपने अंतर जगत से नहीं जुड़े हैं वे श्री राम द्रोही हैं भक्ति की वो बात करते हैं ये उनका सबसे बड़ी अंधता है कि जो एक एक क्षण तुम्हें जीवन का दे रहा जो तुम्हारी जूठन को रक्त में बदल रहा यदि तुम उसके नहीं हो तो फिर तुम किसके हो इसी प्रकार हमने जाना कि बाहर जो भी हम निमित जगत में पूजा पाठ जप तप करते हैं हवन यज्ञ करते हैं उनकी निमित औपचारिकता है उनका निमित फल है वो कभी मोक्ष नहीं देते लेकिन इसी प्रक्रिया को जब हम अंतर जगत में अंतर्मुखी होकर अपनी अंतर आत्मा के प्रति करने लगते हैं तो हमें अनंत की राह मिल जाती है हमें ईश्वर में घुल मिलकर तद्रूप सदृश एकत्व एक मिल जाता है फिर दो नहीं रहते बस एक हो जाता है प्रेम गली अति करी जा में दो न समाए, लेकिन आपने तो कहा हमें उससे अलग ही रहना है, स्वामी जी जरा अपने मन की भी कर लें, कुछ ठकुर सुहाती कर लें, कुछ इधर उधर के फरे फरे कर ले, ले इसीलिए तो प्रभु में मिलना नहीं चाहते तुम तो। नहीं तो क्या कारण है क्यों नहीं मिलते हैं आए आज की ऋषा खोलें क्या कह रहे हैं गोविंद हरि हरिऊप नारायण आज की ऋषा खोल लें कह रहे हैं घनेव विश्व जहय रावणस्त पूर्जंभ यो आसमध्रुक यो मर्तिया शिशिते अतिक्तुरमा भी भीरमा नह सा ऋपुरीषद ये आज की ऋषा है गौरव कर्ण है हमारे ऋषि अतिशय निर्मल करने वाले मेधातिथि कर्ण ऋषि के ये शिष्य है मेध का अतिथि है कर्ण निर्मल करने वाला है अतिशय निर्मल करने वाला उसी के ये शिष्य है कि जो गहराई तक हमारे असत्य ज्ञान को हमारे भटकावों को मांझ के धो डाले लेकिन जो पिएगा वही तो धुलेगा आए अर्थ में ले घाने गहनतम गहन माने गहरी गहनतम तम विश्व ही संसारिक वृक्ष मृत्यु उनको ग्रहण करने की मनोवृत्तियां हर सांस जहर पीने की आदत हमारी पूछता हूं आपसे कितने बरस के हो इतने बरस मार ही तो आए हो अपने उम्र के वो दिन तो पत्थर की शिला अहल्या हो गए मारते रहे हो अपने को अपने इतने सगे और ईमानदार रहे हो और बनाने वाले की तुम्हें कभी याद नहीं आई तो कहा कि हमेशा आगे बढ़कर अतृप्तियों विषयों और वासनाओं के भौतिक जगत के फरेब के अफवाहों के जहर ही पीने वाले हम सब जाहिर जय माने प्रलय जय जय माने प्रलय हाँ, है ना जय अरावणस्त के प्रलय की उस मौन में खो जाने वाले हम अ रावण धातु है रव माने शोर करना है ना रावण माने जो बहुत चिल्लाए जो बहुत चीखे जो बड़े दम्भ की बातें करे जो जगह जगह बे बात बेवजह भोंगता फिरे तो उसको क्या कहेंगे रावण अपने से पूछ लेना क्या बने हुए है ना अवण अस्त उस खामोशी में स्थित हो जाते हैं जब हाँ हम सब पुनः उसी मृत्यु को फिर जम्ब माने जीव ना हे यज्ञ की अग्नि हो आप उन्हीं को जीवती हो हमारे उन मृत शरीरों को जो जीवन से शून्य हो गए हैं जो मौत की चादर ओढ़ सो गए हैं उन्हें आप फिर यज्ञ करती हैं ग्रहण करती हैं अपनी अग्नियों में वही मट्टी वही अन्न और वही अन्न फिर वही शिशु आप यज्ञों के द्वारा हम सबको ग्रहण करती हुई अस्मद हम सबको अस्मद हाँ, हम सब को आप पुनः रूप माने रू का हलंत होने से इसका लोप हो जाएगा रू शत रह जाएगा आप हम सबको फिर जीवंत करती हैं आवागमन में लाती हैं हमें प्रकाश से वरद करती हैं वो राख में बदल गई आंखें जो अब कुछ देख नहीं सकतीं क्यों ना जीवंत हो संसार देखने लगती हैं हा? यो मरत्या कि जो मरे हुओं को भी शीशीते ठिठन भरी अंधेरी ठंडी मौत में जो से रहे हैं कांप रहे हैं अति भी ही। अत्याधिक उन सब को भी उन सब में भी अति रमा उनमें व्याप्त होकर उनमें समाधि होकर ना हम सब को सा हम सब जीवों को आप पुनः जीवंत करते हैं रिपुरीशत मौत रूपी शत्रु को स करके हे आत्मा हे यज्ञ वो तो हमारे भीतर है आप तो हमारे भीतर प्रज्वलित है बाहर का यज्ञ तो निमित है अंतर का यज्ञ ही सत्य यज्ञ है जिससे सचराचर आज भी उत्पन्न हो रहा है आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है आचार्य प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है जैसे श्री राम के साथ उनके दूत कौन है वो कौन है पवन पुत्र है तो यहां आत्मा के साथ भी पवन ही उपाचार है नौ माताएं ब्रह्मज्वालाएं हैं अंतर में यज्ञ की अग्निया हैं। तन है, सामिग्री है जन सामग्री है और जीव रूप हम सब अपने अंतर यज्ञ में यजमान है इसी को हमने बाहर निमित यज्ञ में जैसे कबूतर से का पढ़ाते हैं वो पढ़ाया तो सारे के सारे उस हवन यज्ञों के द्वारा जाने कौन कौन सी सिद्धियां और तांत्रिक शक्तियां बठोर रहे थे हाँ, और बाकी सब मुंह उठाए उन्हीं यथा तथा कथित गुरुओं के पीछे भाग रहे थे और वही उन्हें जम रहे थे क्योंकि सरलता उन्हें भी भाती नहीं है हाँ, तो क्या कहा हे आत्मा ही यज्ञ लोग कहते हैं कि वो उस लोक में है लोग कहते हैं वो उस धाम में है नारायण गोविंद हमने जाना सब धाम मुझ में है और हे वैकुंठ नाथ आप इस शरीर के बैकुंठ में विराजते हैं जहां हम जीव रूप आपके भक्त हैं निमित हैं यजमान हैं हमारे ही हित में प्रभु आप निरंतर यज्ञ करते हैं और हम इतने अंधे हैं कि हम आपका भान भी तो नहीं कर पाते आप ही समाज के त्याज्य दुर्गंध और चिता की भस्मी को उन पीड़ों के गर्भ में ही आत्मा यज्ञों के द्वारा अन्न में फल में मनोहर वनस्पतियों में पवित्रता में अपावन को पावन बनाते हैं और जीवंत करते हैं और हे आत्मा हे यज्ञ हे कृष्ण आप ही उस भोजन को बन के शबरी का राम हर जीव की जूठन को बन के उनके अंतर आत्मा यज्ञों के द्वारा अमृत क्षणों में रक्त में ऊर्जा में लौटाते हैं धिकार है उनको जो आपका आभास भी तो नहीं कर पाते वो खाली स्वांगी भक्ति करना चाहते हैं तथाकथित नाटकों में अपने आप को बर्बाद करना चाहते और भूल जाते हैं कि हत्यारे हो अपनी उम्र के हर दिन और हर क्षण के तुम और जब अपनी हत्या से बाहस नहीं आए हो तो तुम्हारा सगा कौन है किसके सगे हो तुम ये कहो कि स्वामी जी छल कपट और फरेब किए बिना ये संसार नहीं जिया जा सकता तो मैं पूछता हूं कि संसार तुम्हें एक सांस एक धड़कन दे सकता है शरीर का एक कोष दे सकता है देता तो तुम्हारा अंतरात्मा आत्मा श्री राम ही है तो फिर अपने साथ कपट क्यों करते हो अरे आत्मा के साथ स्वजगत के साथ जुड़कर भी निमित जगत में अपनी ड्यूटी अंजाम दी जा सकती है तो उसके लिए कपट का फरेब का लोभ का मुंह आसक्तियों का और झूठे दंभ का होना क्यों जरूरी है पाप क्यों चाहिए तुमको मुझे उत्तर दो उसके होके जीते उसमें खोके जीते उसमें बस करके निमित जगत में तुम ड्यूटी करते तो क्या वो तुमको तुमसे ज्यादा अच्छा न रखता कपट से कहीं ज्यादा सुखी न रखता कौन सा डर कौन सा भय था जो आज भी तुम्हें रोके हुए कि भेद जगत से बाहर नहीं आना अभेद जगत में प्रवेश ही नहीं पाना हमेशा छल में कपट में झूठ और फरेब में जीना क्यों जीना सोचें विचार करें पूछें अपने आप से क्या ये अनुचित नहीं है क्या मेरा मुझ तक पहुंचना मेरा मुझ को जानना मेरा धर्म नहीं है तो क्यों नहीं हम संकल्पित होते कि गोविंद भले बुरे प्रभु हम तेरे अब तक जो कपट फरीब थे हो गए अब तक जो मंथरा मनोवृत्तियां थीं, काना फूसी की इधर उधर की ये सब गई अब नारायण हम अतिशय सरल होते हैं अब हम कभी कपट नहीं करेंगे अब बाकी समय जो भी जीवन का है प्रभु आपके साथ जुड़ के जिये हम कभी पापी अब नहीं हो ये शब्द भी उनके कानों तक न पहुंच पाएंगे जो बाहर की चौदराहट में अभी भी जिनके दिमाग नाच रहे हैं अपने अपने मन को टटोलो अपनी अपनी अंतरात्मा में झांको कि विधाता ने उम्र पाप के लिए नहीं प्रभु भक्ति के लिए दी है तुम्हें तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है तुम्हें अपने आप को जानना है आए आज का ब्रह्म सूत्र भी खोल ले कहा इतरे शाम इतरे शाम चानुपलब्धि संधि विच्छेद कर लो इतर ये शाम महल्त हो जाएगा इतर ए शाम च अनुपलब्ध का भी संधि विच्छेद कर लो अन उपलब्ध थे जिससे आपको समझने में बिल्कुल सरल लगे एकदम आपको हा आपकी भाषा के जैसा लगे का इतर इधर उधर ईशाम ऐसा जो कुछ भी तथा जो कुछ भी कहा गया है इस सत्य से हटकर अन वो उपलब्ध नहीं है उसे कोई श्रुति स्मृति धर्म अथवा वेद आदि ग्रंथ नहीं मानते सत्य एक है मात्र एक है कि एको ब्रह्म, द्वितीयो थे और आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है आत्मा ही आत्म यज्ञ है आत्मा ही ब्रह्म है उसी को हमने ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण और श्री राम कहा है आत्मा ही ओम है आत्मा ही धारण सृजन और संहार का देवता है और मेरी उत्पत्ति यज्ञ से ही होती है बाहर किसी भी नैमित्तिक यज्ञ से हम में कोई उत्पन्न नहीं होता है इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यह कहना कि फलानी किताब में यह लिखा है किसी किताब में कुछ नहीं लिखा है यह कहना में? स्मृतियों में भेद है अथवा उपनिषद आदि में भेद है अथवा पुराणादिक ग्रंथों में अथवा लीला काव्यों में भेद है ऐसा कुछ भी नहीं है एक ही सत्य को ब्रह्म ही सत्य है और उस ब्रह्म सत्य को पहली प्रकार से हर ओर से स्पष्ट करने के यथा प्रयास यथा यथास्मृतियों वेदाधिक ग्रंथों के द्वारा हुए हैं जो इनमें भेद खोजते हैं वे मूल अपण और अज्ञानी हैं वे जीवन में भेद ही जीते रहे हैं और भेद ही उनके स्वभाव बन गए हैं इसीलिए उन्हें भेद दिखता है जैसा कि बहुत से जैसे सांख्य आदि में कहा गया कि सृष्टि प्रकृति उत्पत्ति का कारण है मूल है तो जहां उन्होंने ये कहा वहां उन्होंने स्पष्ट व्याख्या प्रकृति और पुरुष की भी की है तो कारण प्रकृति है कर्ता पुरुष अर्थात ब्रह्म ही है इसलिए भेद वहां भी नहीं है और किसी ग्रंथ में नहीं है इसी को आपने श्रीमद् भगवद गीता में भी देखा कि प्रत्येक अध्याय में वह हमको स्पष्ट करते चले जाते हैं कि दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जो सांख्य है तो अगले अध्याय में कहते हैं वही भक्ति मार्ग है भक्ति मार्ग को निष्काम कर्म योग कहते हैं यह भी वही है इनमें भेद नहीं है फिर निष्काम कर्म को जब भी कहते हैं तब भी कहते हैं साधना समाधि हाँ सभी में उसी में स्पष्ट करते हुए अंत में कहते हैं कि इन सब में किसी में कोई भेद नहीं है जिस प्रकार बहुत सी नदियां एक ही सागर में आती हैं उसी प्रकार ये सारे सागर सारे मार्ग जिस सागर सनातन में उतरते हैं हे अर्जुन वो ब्रह्म मैं हूँ ब्रह्मों में परम ब्रह्म हूँ रुद्रों में शंकर हूँ वैष्णवों में महाविष्णु हूँ धनुर्धारियों में श्री राम भी मैं हूँ हाँ छंदों में गायत्री हूँ प्रणवों में ओंकार हूँ गुरुओं में देवगुरु बृहस्पति हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ब्रह्म हे अर्जुन मैं हूं और मैं ही सृष्टि का बीज हूं मैं ही अधि यज्ञ हूं श्री हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य बाकी सारे इन मार्गों का भावों का का परित्याग करता हुआ माम एकम शरण ब्रश मुझ एक आत्मा ब्रह्म की अर्थात अपनी अंतर आत्मा की शरण हो जा मैं तेरे सारे तेरा हर प्रकार से वर्ण करता हूं तो आगे भी करूंगा और तुझे अनंत की राह दूंगा फिर तेरा आवागमन नहीं होगा अब संप्रदायों को लगा कि ये सीधी सीधा ये श्रीमद् भगवद गीता अथवा वेद के ये रहस्य पढ़ा दिए तो चेलों की भीड़ कहाँ दिखेगी और अगर चेले ही नहीं दिखे तो चेलों की आड़ में गर्गृहस्थी चलाने वाले हाँ बड़े लंबे तिलक त्रिपुंड लगाए दलालों की भीड़ भी कहाँ दिखेगी हाँ जो लगता है बड़े देवता है बड़े सत्यवादी हैं बड़े पूजा पाठी है बड़े कर्म वो भी नहीं दिखेंगे तो इतना सारा बाजार बेभाव उठ जाएगा इसीलिए उन्होंने आपको भ्रमाया है मूर्ख बनाया है वो आपको कमजोर बनाते हैं आपको डराते हैं आपको भय देते हैं कि भयभीत रहेंगे तो उनके चरणों में बने रहेंगे और वो आपकी खाल खींचते रहेंगे वह आपको आपकी सत्ता से जुड़ने नहीं देते वो नाना रूप स्वांग बढ़ते हैं क्या जेब कतरा अपने फन में माहिर नहीं होता वे भी होते हैं लेकिन सनातन धर्म ने कहा अपने भीतर जा बाहर के बाजारों में तुझे अंतर का सत्य नहीं मिलने वाला है वो जो तुझे हर क्षण बना रहा वो जो हर क्षण तेरे जूठे अन्न को बन के शबरी कमा यज्ञ करता रक्त में ऊर्जा में जीवन के क्षण में आंखों की रोशनी में लौटारा जो और कोई दे सकता नहीं अरे उसका ऊंचा लेकिन आपको उन चौधरी से फुर्सत मिले तब तो भीतर जाओगे और एक चौधरी और भी है उनके अलावा वो आप खुद हैं अपने चौधरी बने हुए ये चौधराहट जाए तो भक्ति आए कहते हैं हर मठाधीश की अगली योनि कुत्ते की होती है कि आप स्वामी भक्ति सीख तो अंतर आत्मा से जुड़ पाएगा अभी तक तो सबको अपनी भक्ति करवा रहा था <laughs> समझने की बात है अरे बड़े मत बनो बहुत नीचे चले जाओगे प्राणी मात्र की चरण रज माथे से धरो सचराचर के पैर की धूल हमारे माथे का चंदन हो हमारा अंग वस्त्र हो गोविंद बस आप हो आपकी विनम्रता हो हमें किसी रावण का दम नहीं चाहिए ये अति दुर्लभ है और उसी को हम पाना नहीं चाहते और हर मौत के पीछे भागते हैं घने विश्व कहा, कहा से जहर पाऊ आगे बढ़ मैं ले लू कोई दूसरा वो जहर ना ले जाए मैं ही पीऊ यही तो उम्र भर करते रहो सिवाय मौत के और बटूरा क्या है हम सब जितने दिन बीते हैं वो सारे के सारे गोविंद से रीते ही तो बीते हैं उससे जुड़ के कहां जी पाए थे ये कैसा प्यार है ये कैसी भक्ति है कि उससे हटके जीना अपने झूठे दम्भ ना? और दम्भों को दीवार बनाकर अपने से उसको अलग कर देना एक कैसी निकृष्ट मनोवृत्ति है आओ आज इसे धो डालें आओ के हम सब पवित्र हो जाएं आओ के मन के मैल धो डालें क्योंकि फिर हमें कोई क्षमा नहीं करेगा शायद हमारी उम्र भी हमें फिर माफ नहीं करेगी आओ के धुल जाएं अतिशय निर्मल हम लोग महाभारत की कथा में हैं अब कथा में प्रवेश पाते हैं हाँ कथा का को लेते हैं जैसा कि हमने तीनों अंगों को लिया है तभी प्रयाग होता है ना तो वेद भी है ब्रह्मसूत्र भी है और लीला कथा भी है महाभारत महाकाव्य में आते हैं तो अब तक हमने जाना कि महाराज पांडू का विवाह कुंती से हुआ और दूसरा विवाह उनका मध्य देश की राजकुमारी माधुरी से हुआ क्योंकि तो कृष्ण के संपूर्ण दर्शन को महाभारत के बिना नहीं पाया जा सकता कुंती कौन है वो भी हमने जाना कि ये महाराज पृथु की बेटी है पृथु जो कि रिश्ते के भाई हैं और इस प्रकार महाराज यदु के और उनकी बेटी हैं जिसे कुंती भोज ने गोद लिया तो प्रथा से उनका नाम कुंती पड़ा और दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वर दिया था तो वो कहानी कर्ण की हम सुन के करके आ रहे हैं अब आगे चलते हैं कि महाराज पांडु को लगता है कि अंधता के कारण धृतराष्ट्र का राष्ट्रिलक नहीं हुआ और वे मन ही मन दुखी हैं और उनका विवाह वेग जो हुआ धृतराष्ट्र का वो कथा भी पहले ले ले तब आगे बढ़े अंधे जब कुंती की विवाह की, विवा की बात आई तो यह हुआ कि पहले धृतराष्ट्र का भी विवाह होना चाहिए तो उनके लिए गांधार कुमारी गांधारी का चयन हुआ और जब उनसे उनको पता चला कि उनके पति अंधे हैं तो उन्होंने भी शादी से पूर्व ही गांधार में ही आंखों पर पट्टी बांध ली और वो अंधे की तरह जीने का प्रयास करने लगी जब मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखू और इस प्रकार गांधारी का विवाह धृतराज से हुआ और इस प्रकार उनका दंपत्य भी आरंभ हो गया था हो चुका है गांधारी आंखों पर पट्टी बांधती है वो इसी को अपनी स्वामी भक्ति मानती है देखा ना भगवान वेद व्यास जब लीला कावे हाँ एक इतिहास को आध्यात्म का सोलह आना दर्शन बनाते हैं तो वह हर बात में बड़ी मिठास के साथ एक गहरी चुटकी भी ले लेते हैं जैसे मानस में तुलसीदास ने ली कि जब चारों तरफ वो वेद पाठी वेद पाठ करते हैं तो उन्होंने मानस में एक चौपाई लिखी डाली क्या लिखा कि दादोर धुनी चहु दिशी सोहाई दादुर माने मेढक दादुर धुनी चहु दिशी सुहाई वेद पड़े जनु बटु कि चारों तरफ मेढक ऐसे ही टर्रा रहे हैं बरसात का मौसम है हा ये बनवास का समय है भगवान राम का बिरा का समय तो कह रहे हैं कि बरसात आ गई है जानकी का पता नहीं है उसी में है कि दादुर धुनी चहु दिशी सुहाई वेद पढ़े जनु बटु समझाई देखो एक मीठी चुटकी है यार ना तो वो वेद गाने वालों का और ना मेडकों का टर दोनों समान भाव से समझ में नहीं आते शायद गाने वालों को भी नहीं समझ में आते हाँ लेकिन हम लोग अब वेद समझ रहे हैं और इतना सरल कर रहे हैं कि ये पानी के जैसे मीठे शरबत के जैसे सरल हो रहे हैं भाग्यहीन है वो जो इन्हें हृदयंगम नहीं कर पा रहे बचा नहीं पा रहे और जिनमें जिज्ञासा नहीं है, ये तो जिंदगी समाप्त करने आए हैं आवागमन में भटकने आए नहीं तो अमृत के घट खुले हों तो किसमें प्यास और तड़प नहीं होगी कौन है जिसे इसे नहीं चाहेगा और जितना पिएगा प्यास पड़ेगी कभी नहीं आगाएगा ये वो अमृत कुंड है लेकिन अभागे लोगों के लिए नहीं है प्रभु हम सबको भाग्यवान बनाए हमें सौभाग्य दें कि हम इस अमृत के अधिकारी बने तो कहा तो यहां बाबा की तरह इन्होंने भी चुटकी ली कल्पना करें कि एक अंधा व्यक्ति है सोचिए एक अंधा व्यक्ति आंखें नहीं है। देख नहीं सकता है अब उसको एक अदत पत्नी मिल जाए तो उसका पतिव्रता धर्म क्या होना चाहिए कि आंख पट्टी बांध के बैठ जाए अथवा ये कहे कि मेरे देवता मेरे पति परमेश्वर मैं आपको अंधता की इस असह पीड़ा को आप कभी झेलने नहीं दूंगी ये मेरे नेत्र आपके होंगे और आप मेरी आँखों से देखेंगे मैं आपको जरा सा भी अभाव में नहीं जाने दूंगी बताओ ये पतिव्रता धर्म है अथवा ये कि तू नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखती जो तेरी धोती बदलेगा वो मेरी भी साड़ी बदलेगी बदी प्रता धर्म है और आज सब इसी में जी रहे हो पशु नहीं जीता उससे निकृष्ट जी रहे हो बदले की भावनाओं में जाकर यह तमाचा है तुम सबके मुंह पर वेदव्यास का यदि थोड़ी सी भी समझ है तो एक दूसरे को अर्पित समर्पित होके जीना सीखो न कि ऐठना और दम्भपूर्वक जीना कोई गृहस्थी का धर्म नहीं महापतित्रा आज ये पीड़ा ही तो हर घर का जहर बनी हुई है और ये भगवान वेदव्यास की एक मीठी सी चुटकी है धृतराष्ट्र और गंढारी के रूप में और तमाचा है उन सब के मुंह पर जो बदले की से वशीभूत होकर गलत सलत आचरण करते हैं मेरा धर्म है मैं निमित्त हूं नारायण का सदा रहूं निमित उनका मुझे राम की सौगंध है पति हूं तो श्री राम जैसा पुत्र हूं तो श्री राम जैसा भाई हूं तो श्री राम जैसा पिता हूं तो श्री राम जैसा तपस्वी हूं तो श्री राम जैसा राम जैसा शील राम जैसी विनम्रता राम जैसा सबके प्रति आदर का भाव यदि मुझ में नहीं है तो मेरी भक्ति कोरी बकवास है धोंग है नाटक है फरेब है मुझे सड़े से सड़ा लड़का भी जिस हीरो में गवा लड़का भी जिस हीरो पे फिदा होता है उसका डुप्लीकेट हो जाता है लानत है तुम्हारी ईश्वर भक्ति पर कि तुम में उसकी कोई डुप्लीकेशी नहीं आई धिक्कार है संकल्प लो कि अपने आराध्य के जैसे ही बनेंगे तभी तो आराध्य हमें स्वीकारेंगे ये तमाचा है गांधारी और धृतराष्ट्र के रूप में आप सब के मुंह पर हम तो बदला लेंगे वो अंधा है तो हम भी अंधे बने क्या बात है ऐसे पतित विचारों को छोड़ना होता है क्योंकि ये पतित विचार ही कौरवों को जन्मते हैं जो जीवन की विनाश हैं तो आगे कथा में आएंगे महाभारत सब सुनाए हो नाटक सब देखा हो और कभी अपने पात्रता को नहीं जी पाए हो देख नहीं पाए हो समझ भी नहीं पाए हो संत बहुत मधुर भाव से हल्की सी चुटकी लेते हैं लेकिन जो तत्व के भूखे होते हैं वो तत्व पा जाते हैं बाकी किसी के पल्ले नहीं पड़ते गोविंद मैंने एक आदमी को देखा जो पवित्र गंगा में नहाने के बाद फिर हर नाले में घुस के नहाया था देखा तुमने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा अपने आप को देखना कि वेद की इस पावन गंगा में आने के बाद कभी यहाँ झांक रहे हो कहीं वहां देख रहे हो तो तुम तो उसी आदमी की तरह तो जो पवित्र गंगा में नहाने के बाद नालों में जाकर डब्बू मार रहा है अब यहां भी हो क्यों? क्योंकि तुम्हें राह यहां भी नहीं मिली तो अब वहां भी कहां मिलेगी? मन एकाग्र करो और अपने अंतर जगत को पढ़ो जिसके बिना तुम्हारा उद्धार संभव नहीं है तो हम फिर कथा में चलते हैं तो पांडु को लगा कि दुखी गांधारी भी हो सकती है और धृतराष्ट्र भी कि उनका उत्तराधिकार था और मैंने गद्दी ले ली तो जब वो राज की सारी व्यवस्थाओं को संभाल करके लौटे महाराज पांडु तो उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन विश्राम करना चाहेंगे ऋषियों के पास जाके ऋषि कुलों में सत्संग करेंगे और सत्संग करेंगे उतने उतने समय तक भ्रताश्री धृतराष्ट्र राजपाट संभालेंगे और इस प्रकार उन्होंने अपने भाई अंधे धृतराष्ट्र को गद्दी पर बिठाया और वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ ऋषि आश्रमों की ओर बढ़ चले और वो वहाँ बेहार करने और सत्संग करने कुछ जीवन का अमृत जानने क्योंकि भौतिक निमित्त जगत तो निमित ही है अंतर जगत के सत्य को पाने के लिए वे सत्संग हेतु तो चल रही है धृतराष्ट्र उनके स्थान पर गद्दी पर विराजे सम्राट सुशोभित हुए वे पांडु बहुत ही सरल और सहृदय हैं वे दूसरों की पीड़ाओं को समझते हैं आज हम दूसरों की भावना नहीं समझते हम अपने ही हठ लादते हैं हम भूल जाते हैं कि ऐसा करके हम अपने ही विवेक को गाली दे रहे हैं हम अपनी ही सोच और समझ को मिटा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये हमारा स्वभाव बन जाएगा तो विवेक से हमें सदा के लिए हाथ धोना पड़ेगा जो दूसरों की पीड़ा दूसरों की भावना दूसरों के मर्म का आदर नहीं करते उनका आदर ईश्वर भी नहीं करता और उनके मुकद्दर में भक्ति भी नहीं होती सदा याद रखना इस बात को इसीलिए कौशल्या का महत्व है श्री कथा में कौ माने असंख्य शल्याशूलों को सहने वाली कि हम सब की पीड़ा सहें। और सबके सुख का कारण बने और किसी को पीड़ा न दे और यह स्वभाव महाराज पांडु का है वे कुंती और माद्री के साथ तपोनिष्ठ ऋषियों के आश्रमों के समीप कुटिया बनाकर रह रहे हैं उनसे सत्संग करते हैं लेकिन सत्संग तब तक अधूरा है जब तक पचा नहीं है यह कथा का मर्म है यहां पर आप कहते हो हमने पूजा करी हमने पाठ करे हमने भक्ति करी हमने व्रत करे हमने सत्संग करे हम तीर्थाटन कराए कहा तुम कुछ नहीं कराए हो कुछ नहीं कराए हो वेद व्यास के इस महाकाव्य के मर्म को जानो क्योंकि वो सत्संग तब तक सत्संग नहीं है जब तक पचा नहीं और मेरा स्वभाव नहीं बना है महाराज पांडू का तपोनिष्ठ ऋषियों के प्रति तो बड़ा विनम्र भाव है लेकिन क्या वो जानते हैं रिषत होता क्या है क्या आप लोग जानते हो ये पेड़ जो खड़े हैं ऋषत्व की मर्यादा है किसी से कुछ मांगते नहीं किसी से कोई इच्छा नहीं करते खुले आसमान में जीते हैं ये तो षडमुख हैं है। इन्हें ही माताएं बन के ही छह छह माताएं भाव से खड़े मौन तप करते हैं ये पेड़ और आपके ही पुरखों की पूर्वजों की मट्टी को अन्न में लौटाते हैं ये कोई फीस कोई इच्छा नहीं रखते कोई मतलब नहीं काटते फिर आदमी तूने मतलब को ही मुकद्दर क्यों बनाया हुआ है कभी ये इंसान पूछेगा अपने आप से निष्काम भाव से ये तुम्हारे ही पूर्वजों को कि भस्मिक और फल में तुम्हें लौटा देते हैं ले जाओ फिर अपनी संतति में लौटा लेना भटक गया है ऋषत्व की भावना से इच्छा रहित भाव से हम सबको लौटाते हैं और ऋषत्व भी कैसा है पत्थर मारो फल देते हैं उन वन्य प्राणियों की कल्पना करो जो निरीह हैं और जो मतलब के लिए हत्याओं में नहीं जाते जो प्रकृति ने उनके लिए भोजन नियत किया है उससे आगे वो नहीं बढ़ते अन्यथा एक आत्मा के सहारे विसब जीते हैं गौ माता है आपके आंगन में खड़ी है आपको मालिक माना है उसने जाती है हरी होकर फिर लौट के आपके खूंटे पे आती है वहां साण के साथ घर नहीं बरासते मालिक का घर कैसे छोड़ते हैं हम ये रिश्त आप ही के आंगन में दूध भी देती है बछड़े बछिया भी देती है आप बांट देते हो तो भी निर्निमेश भाव से देखती है कि मालिक दे रहा है तो मुझसे अच्छा ही होगा आपका बेटा मैं बांट दूं तो सच बताओ मुझे कितनी गोली मारोगे बोलो बोलो काश तुम रिश्त जान सकते और ये फूल राजा पांडू से भी हो जाती है ऋषियों को तो देख रहा है लेकिन ऋषत्व के उदगम को नहीं जानता है और अपनी राजसी मनोवृत्ति के कारण एक हरण दंपति के ऊपर बात की कहानियां हैं जो बनाई हुई है वो बाण चला देता है और उन दोनों का ही प्राणांत हो जाता है यही कथा हमने श्री राम कथा के आरंभ में दोहराई है वही कथा लौट फिर यहां आई है तो वो जो रिशत्व जी रहे थे तुमने उनका वध किया हा? कहने लगे स्वामी जी हम ये बकरे मुर्गे जानवर नहीं खाएंगे तो फिर इनके तो जंगल ही जंगल हो जाएंगे हमने कहा एक संप्रदाय विशेष सुअर का मांस नहीं खाते हैं तो मिडिल ईस्ट में हर तरफ सुअर ही सुअर नजर आते होंगे मक्का की बातें झूठ और फरेब की बातें आप भूल गए कि आपको बकरे मुर्गे नहीं पालते आपका अंतरात्मा ही पालता है यदि वो आपके झूठे अन्न को रक्त में न बदले तो सात्विक खाना भी सड़के कैंसर बना देगा और तलवे रगड़ रगड़ के मर जाओगे और जीवों की हत्या का पाप लेते बात पूजा भक्ति की करते हो ऋषियों की करते हो जिसने ऋषियों को नहीं जाना वो ऋषि को क्या पहचानेगा स्वांग ही भरेगा कथा के मर्म को समझो ये जीवन का अमृत है जिसने इसको नहीं जाना उन्होंने महाभारत कथा को भी नहीं जाना है अभी तो इसके गहन तत्व में हम आएंगे और श्रीमद भगवत गीता में भी कृष्ण का विस्तार देखेंगे प्रभु क्या कह रहे हैं आपके अंतरात्मा की कहानी है कि जहां आत्मा ही श्री कृष्ण है और जीव रूप तुम सब अर्जुन हो शरीर ही रथ है आत्मा कृष्ण सारथी है जो आज भी सांस और धड़कन से तुम्हारे इस रथ को चला रहा और तुम बकरे मुर्गों में रथ को गतिमान करने की सोचते हो इससे ज्यादा पतित घृणित विचार और क्या हो सकता है और शापित हो गए क्योंकि ऋषि ने उनको श्रीषत्व तूने उन्हें शापित कर दिया क्यों हुआ कैसे हुआ वो निष्प्रयोजन है और शाप लगा कि जब भी तुम इस प्रक्रिया में अपनी पत्नियों के साथ काम क्रिया में होगे राजन तुम्हारी मौत हो जाएगी मौत हो जाएगी तुम्हारी राजा शापित हो गए और उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब वो यहीं तपस्या करेंगे ब्रह्मचर्य व्रती होंगे और धृत ही अब राजपाठ देखेंगे उन्होंने संदेश दे दिया कि भी आप नहीं लौटेंगे अंधता को वरदान मिल गया धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हैं और हम में हर अंधा व्यक्ति थोड़े से पैसे को लेके प्रसन्न है थोड़े से सम्मान को लेकर प्रसन्न है उसी अंधे धृत राष्ट्र की तरह आप सब हम सब नो एक्सेप्शन कोई अलग नहीं है हमने कोई हमने अलग नहीं है और ऐसे व्यक्ति को यदि मैं अमृत के कुंड के सामने बिठाऊं उसे समझ में नहीं आएगा वो फिर कुछ फरेब करने के लिए कुछ दाएं बाएं देखेगा बटूरेगा कुछ अफवाहों का सहारा लेगा कि भाई कुछ और मिले जो मेरे मन का है अमृत नहीं मेरे मन का है हाँ प्रभु सबको अमृत अमर करना चाहते हैं आप सबको अमृत पिलाना चाहते हैं लेकिन आप में कौन है जो पीना चाहता है विधाता कितनी भी दया करें जब तक मैं मुझ पर दया नहीं करूंगा विधाता की दया क्या कर लेगी और हम हैं कि हम सुधरना नहीं चाहते और वो गनघोर तप कर रहे हैं लेकिन एक पीड़ा है महाराज पांडु के मन में कि वंश वृद्धि कैसे होगी क्योंकि कुंती और मातृ निसंतान रहेंगे और ये तो पांडु सोचते हैं कि ये तो अन्याय होगा वे के लिए तब कर रहे होते हैं तो एक दिन कुंती उन्हें बताती है कि उनके पास दुर्वासा ऋषि का दिया एक वरदान है उसने सेवा करी थी और वो चाहे तो वर के रूप में देवताओं से संतान की इच्छित वर की प्राप्ति कर सकती है और इस प्रकार उसका मातृत्व वरद हो सकता है पांडव ने कहा कि वो ऐसा करे तो कुंती ने धर्म का आवाहन किया अधर्म कोई व्यक्ति नहीं है और धर्म राज जब हम कहते हैं तो वो कोई देवता नहीं है धर्म अपने में संपूर्ण धर्म है हा? समझ में आता तो मैं संप्रदाय नहीं कह रहा हूं धर्म कह रहा हूं याद रखना दोनों में फर्क है तो जब धर्म का आवाहन किया तो धर्म ने कहा कुंती मेरी आशीर्वाद से तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी और उसके साथ ही कुंती को युधिष्ठिर बालक के रूप में प्राप्त हुई ये कथा मैंने आपको पहले भी आरंभ में कहा है कि इसमें बारह आना अध्यात्म है तीन आना पितृपक्ष है प्रकृति के सचराचर के नियमन है और एक ही आना इतिहास है श्री एक लाख का श्लोक का खाली काव्य लिखा जाएगा न तीन लाख श्लोक लिखे जाएंगे और ना ही बारह लाख वो एक लाख में ही छिपे रहेंगे तो हम पूरे सोलह लाख में चल रहे हैं ध्यान रहे इस बात का हाँ और जो पूर्ता में पूरे सोलह लाख में इस महाकाव्य को नहीं सुनते उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ता आ, ये आरंभ की कहानी याद है ना उसे दोहरा लेना तो कुंती को वायु देवता से प्राण वायु से भीम की प्राप्ति हुई और कुंती को इंद्र से इंद्र माने मन भी होता है हा इंद्र से के वरदान से एक पुत्र की अर्जुन की प्राप्ति हुई और इस प्रकार तीन संतान महाराज पांडु को प्राप्त हुई उधर धृतराष्ट्र के भी कोई संतान नहीं हो रही थी तो भगवान वेद व्यास पधारे तो गांधारी ने उनकी बहुत पूजा अर्चना सेवा करी ये रिश्ते से शवसुर हैं है ना बल्कि हाँ उनसे भी ऊपर है ये एक पीढ़ी तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मांग क्या मांगती है तो गांधारी ने कहा मेरे सौ बेटे कहा तथास्तु तो इधर युधिष्ठिर को लेकर के कुंती गर्भवती हुई तो उधर गांधारी इस वर के कारण वो भी गर्भवती हो गई अब देख रहे हो ना ये मानवीय उत्पत्ति नहीं है ये विलक्षण उत्पत्ति है तो ध्यान रहे हाँ ये खाली हाथ पैर नाक मुंह ही ना समझ बैठना इसमें तत्व में जाओगे तभी ये महाकाव्य समझ पाओगे तो के जब युधिष्ठिर उत्पन्न हुआ और मादरी गांधारी के कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपने पेट को पीट डाला तो एक पिंड पैदा हुआ जल्दबाजी में मांस का पिंड लंप मांस का एक लोथड़ा पिंड जो था वेद व्यास बुलाए गए कि भगवान ये क्या आपने तो सौ पुत्रों का आदेश दिया था और इसके पेट से तो एक पिंड पैदा हुआ है तो उन्होंने कहा कि सैनिक से कहो इसके सौ टुकड़े करें सैनिक को बुलाया गया और कहा इस पिंड के सौ टुकड़े करो तो बेचारा सैनिक तो सैनिक था कोई मैथमेटिशियन कोई गणितज्ञ तो था नहीं उसने उठाकर सौ बार तलवार चला दी और जब सौ बार उसने तलवार का आघात किया तो टुकड़े कितने हुए जोर से बताओ एक सौ एक समझ में आ गया हाँ। महाराज ये तो गलती हो गई टुकड़े होने थे सौ और इस मूर्ख ने तो एक सौ एक कर डाले तो वेदव्यास ने कहा नहीं इसके मन में एक बेटी की भी आकांक्षा थी इसलिए अब इन्हें एक सौ एक टुकड़ों को एक सौ एक घड़ों में बंद कर दो घी के और उन पर पहरा बिठा दो और इस प्रकार पहले घड़े से उत्पन्न हुए कुछ समय के उपरांत बालक वो गधे की तरह रेंकता था गधे की मालूम गधे कैसे रेंकते हैं और बेबात बेवजह रेंकते हैं है ना तो जो बेबात बेवजह आप लोग भी रेंकते हो तो वो नाद कौन सा है बोलो ढूंढो ढूंढो, ढूंढोट टटोलो अपने आप फालतू की बातें करना बेमतलब की बकवास में चले जाना कोई मतलब नहीं बस बोलते ही रहना तू तो ये गधर्म है ना तो दुर्योधन भी गधे की तरह रेंक रहा था अरे सबने कहा ये तो बड़ा शकुनी है ने कहा जो भी है मेरा बेटा है सबने कहा इसको त्याग दो बोला बिल्कुल नहीं त्यागूंगा असत व्यक्ति मौत को भी नहीं त्यागता इतना संभाल के रखता है कि फिर मौत उसे ले ही जाती है ये कथाएं है, ये गुरुकुल की कथाएं ये कोई साधारण वो हातिमताई या तोता मैना नहीं है ये तत्व दर्शनी है ये अध्यात्म की महागंगाएं हैं और दूसरे टुकड़े से घड़े से दुशासन हुए और इस प्रकार सौ घड़ों से दुर्योधन दुशासन हाँ ये सारे के सारे पुत्र सौ बेटे उत्पन्न हुए और एक सौ एकवें घड़े से उत्पन्न हुई दुश्शला सुशला साधना को कहते हैं और दुश्शला किसी को दुष्टतापूर्वक पीड़ा देकर के आनंदित होने की मनोवृत्ति को दुश्शला कहते हैं वासनाओं को अतृप्तियों को भी दुष्शला कहते हैं अर्थ लिख लो क्योंकि आगे अर्थ के बिना कोई भी इस कथा का में के भाव में नहीं जा पाओगे हाँ समझ में आ रहे तो दुषला उत्पन्न हुई और इस प्रकार 101 संतानें इनके हुईं और कुंती की तीन संतान हुईं युधिष्ठिर भीम और अर्जुन फिर कुंती ने मादरी को भी यही मंत्र दिया और उसने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया ये हैं है ना ये जुड़ो माने जाते हैं वेदक जो है या जिसे हम कहें आयुर्विज्ञान जो है वो अश्विनी कुमार है अमाने रहित स्वाने मृत्यु है ना अश्विनी ब्रह्मज्वालाओं को कहते हैं अश्विना अश्विनी उनकी यानी यज्ञ की ज्योतियों से जो उत्पन्न होती है जो अमृत उत्पन्न होता है वे दोनों क्या हैं अश्विनी कुमार हैं। तो अश्विनी कुमारों के वर से जुड़वा बेटे हुए नकुल और सहदेव और इस प्रकार महाराज पांडु को पांच पुत्रों की प्राप्ति हुई और उसी प्रकार गांधारी और धृतराष्ट्र को 101 संतानों से उत्पत्ति हुई हाँ इस प्रकार कुरु वंश का अगला वंश आरंभ हुआ हमारे महाकाव्य में और इतिहास में भी पात्रों के नाम क्योंकि वेद व्यास ही रख रहे थे इसलिए जब जब कोई संतान उत्पन्न होती थी तो भगवान वेद व्यास बुलाए जाते थे और उन्होंने क्योंकि वचन दे रखा था मां सत्यवती को कि मैं एक ऐसे महाकाव्य को कुरुवंश के नाम पर ही महाभारत काव्य के रूप में प्रकट करूंगा जो यहां के कथानक के साथ पित्र और देव संपूर्ण ज्ञान को लेकर के एक अमर महाकाव्य होगा जिससे कुरुवंश अमर रहेगा इन तुम्हारे इन पुत्रों से भले ही ये वंश अमर ना हो लेकिन मैं उसे अमर कर दूंगा जिससे मां तुम्हें कभी कोई कलंक ना दे हमारी कथा है महाभारत की आज इसको यहीं विश्राम देते हैं क्योंकि समय मर्यादा में जा चुका है आए ऋचा दौरा ने घने जय रावण पुरजंभ यो आसमध्रुक यो मर्तिया शी शीश दे आत युक्त, आत भीर मा ना रिपुरी अरे आओ आज इस घने अंधेरे को तोड़ डाले